जाप संबंधी सदगुरु ओषो के अद्भुत प्रवचनों का संकलन ट्रैक दीस जब से शुरू अजपा पर अंत भगवान श्री शब्द के मंत्र बन जाने की विशिष्टता आपने बताई वही बात नाम कीर्तन पर भी लागू होती है आपने कहा कि शब्द का उपयोग किया नहीं कि द्वैत खड़ा हो जाता है लेकिन गीता में कृष्ण ने बड़े विश्वास के साथ कहा है कि जो पुरुष ओम अक्षर जप ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ उसके अर्थ स्वरूप मेरा चिंतन करता हुआ शरीर त्याग करता है वह पुरुष परम गति को प्राप्त हो जाता है कृष्ण के शब्द ओम से अद्वैत का बोध कैसे होता है भगवान श्री ओम रेशनल है या इेशनल है यह भी बताएं कि आपके ध्यान प्रयोग में ओम को प्रवेश देने में क्या बाधाएं थी शब्द सत्य नहीं सत्य तो निशब्द में ही उपलब्ध होता है और सत्य को प्रकट करना हो तो भी शब्द से किया नहीं जा सकता है सत्य तो निशब्द में ही अभिव्यक्त होता मौन में ही प्रकट होता मौन ही सत्य की मुखरता है मौन ही सत्य के लिए वाणी ऐसा मैंने सुबह कहा पूछा जाता है अगर ऐसा है तो अभी आप कहते हैं कि शब्द बीज बन सकता और शब्द साधना के लिए आधार बन सकता दोनों में कोई विरोध नहीं है दोनों बात ही अलग है मैंने कहा सुबह की शब्द सत्य नहीं लेकिन जो असत्य में घिरे हैं सत्य तक पहुंचने के लिए असत्य के सहारे ही चलते या तो छलांग लगाएं, तब सीधे शब्द से मौन में कूद जाएं, अगर छलांग लगाने की हिम्मत ना हो तो शब्द को धीरे धीरे छोड़ते चले बीज शब्द का मतलब है सब शब्द छोड़ो एक भी शब्द पकड़ो इसमें सब शब्द छोड़ो और एक शब्द पकड़ो नहीं हिम्मत है सब एक साथ छोड़ने की तो सब छोड़ो एक पकड़ो फिर अंधता उस एक को भी छोड़ना पड़ता वो जो बीज शब्द है वो सत्य तक नहीं ले जाता सिर्फ मंदिर के द्वार तक ले जाता जैसे मंदिर के बाहर जूते छोड़ देने पड़ते ऐसे उस बीच शब्द को भी बाहर ही छोड़ देना पड़ता मंदिर में प्रवेश करते वक्त वो साथ नहीं जाता उतनी दुविधा भी साथ नहीं ले जाई जा सकती उतना भी है। बाधा है सब शब्द तो बाधा है बीस शब्द भी अंततः बाधा है इसलिए वे जो बीस शब्द की बात किए है वे भी कहे है की वो क्षण आएगा जब बीस शब्द भी खो जाएगा तब तुम समझना की ठीक हुआ नाम जपना लेकिन फिर अजपा नाम पर पहुंच जाना जब से शुरू करना और अजपा पर पहुंच जाना एक घड़ी आएगी जब छूटे और अजप में जाना। ये सारा मामला वही है कि या पहले छोड़ो या आखिरी छोड़ो कहीं छोड़ देना पड़ेगा जो पहले छोड़ने की हिम्मत रखते हैं वो पहले छोड़ दें जो नहीं छोड़ने की हिम्मत रखते हैं बाकी शब्द छोड़े एक पकड़ लें और उसको अंत में छोड़ दें मैं छलांग को आग्रह करता हूं इसलिए साधना में जहां तक बने बीस शब्द से बचने की बात करता हूं उसे पीछे छोड़वाना पड़ेगा रामकृष्ण के साथ ऐसा हुआ उसे समझ में आ जाएगा रामकृष्ण ने मां का स्मरण करके ही परमात्मा को मां स्वरूप मानकर ही साधना की फिर ऐसा हो गया कि वो उस जगह पहुंच गए जहां मंदिर की आखिरी सीढ़ी आ गई माँ के साथ पहुंच गए लेकिन उस सीढ़ी के बाद तो अकेले ही प्रवेश हो सकता है माँ को भी साथ नहीं लिया जा सकता वो तो प्रतीक था वो तो शब्द था वो तो रूप था वो तो लहर थी अब सागर में प्रवेश करने के पहले उसे छोड़ देना जरूरी रामकृष्ण बड़ी मुश्किल में पड़ गए रामकृष्ण की जिंदगी में सबसे बड़ी मुश्किल उस दिन आती है जिस दिन माँ को छोड़ने का सवाल उठता अब जिसको इतने प्रेम से संवारा और जिसको इतने आंसुओं से सिंचा हो और जितना इतना नाच नाच के जिसको रमाया हो और पुकार पुकार के जिसको बसाया हो और, और हृदय के धड़कन धड़कन में जिसको लेके जिया गया हो अब आखिरी क्षण सवाल उठता है कि इसे छोड़ दो तोतापुरी नाम के एक अद्वैतवादी साधक के पास वो सीखते इसका छोड़ना तोतापुरी उनसे कहता है कि इस मां को छोड़ो तोतापुरी के लिए प्रतीक का कोई मतलब नहीं है वो कहता छोड़ो इस मां को इससे नहीं चलेगा अकेले ही जा सकते हो रामतीर्थ आंख बंद करते हैं फिर आंख खोल देते हैं कि नहीं ये नहीं हो सकता मैं कैसे छोड़ सकता हूं मैं अपने को छोड़ सकता हूं मां को नहीं छोड़ सकता तोतापुरी कहते हैं फिर कोशिश करो क्योंकि अगर तुम अपने को छोड़ दोगे तो मंदिर के बाहर रह जाओगे मंदिर माँ के माँ मंदिर के भीतर चली जाएगी उससे तुम्हें क्या होगा इससे कोई मतलब नहीं है तुम्हें जाना है सत्य के सागर में तो छोड़ो ये द्वैत नहीं चलेगा ये दो नहीं चलेंगे ये प्रेम की गली बहुत सक्री ये सत्य की गली बहुत सक्री यहाँ आखिर में एक ही बच जाना छोड़ो नहीं रामकृष्ण छोड़ पाते तीन दिन तक तोतापुरी मेहनत करते हैं फिर तोतापुरी कहते तो मैं जाऊं तो रामकृष्ण कहते हैं एक बार और मेरे साथ मेहनत कर लो क्योंकि तड़पता तो हूं उसके लिए जो अनजाना रह गया है लेकिन प्रतीक जिन्हें बहुत प्रेम किया बड़े जोर से भीतर बंद गए तो तोतापुरी एक कांच का टुकड़ा लेके आता है रामकृष्ण आंख बंद करके बैठते हैं तोतापुरी कहता है कि मैं तुम्हारे माथे पर आज्ञा चक्र जहां है वहां कांच से काट दूंगा तुम्हारी चमड़ी को जब खून बहने लगे और कटाई तुम्हे कांच की मालूम पड़ने लगे तब तुम भीतर एक तलवार उठा के माँ को दो टुकड़े कर देना रामकृष्ण कहते माँ को और दो टुकड़े और तलवार क्या कहते हैं आप अपने को कर सकता हूँ माँ पे कैसे तलवार उठाऊंगा और फिर वहां तलवार लाऊंगा कहा से तो तोतापुरी कहता है पागल हो तुम जो माँ नहीं थी उसको तुम ले आए तो जो तलवार नहीं है उसको भी ले आओ जब इतना बड़ा झूठ जब इतना बड़ा झूठ तुमने सत्य कर लिया जो नहीं है कहीं भी उसको भी तुमने साकार कर लिया तो अभी तलवार और साकार कर लो इसमें क्या देर लगेगी हम कुशल हो तलवार भी आ जाएगी झूठी तलवार काम करेगी कृष्ण आंख बंद करके बैठते हैं, तोतापुरी ने कहा कि आज वो चला जाएगा वो इस तरह खेल में नहीं पड़ सकता आखरी सीढ़ी कहा की बचकानी बातें करते छोड़ो शर्म नहीं आती फिर वो कांच रामकृष्ण के माथे को काट देता इधर वो माथे को काटता है उधर रामकृष्ण हिम्मत जुटा के तलवार से दो टुकड़े मा के कर देते मूर्ति गिर जाती रामकृष्ण परम समाधि में खो जाते उठ के वापिस लौट के वो कहते हैं आखिरी बाधा गिर गई दास्ट बैरियर तो वो जो शब्द हैं वो जो मंत्र हैं वो जो, जो बीज हैं वो सब के सब लास्ट बैरियर बनेंगे से जो चलेगा एक दिन तलवार उठा के उनको तोड़ना भी पड़ेगा फिर बड़ा कष्ट पड़ता है इसलिए तो मैं जहाँ तक कोशिश करता हूँ उनको जगह न बने अन्यथा पीछे मुझे और एक झंझट होगी वो बात पहले ही निपटा लेनी अच्छी और दूसरा सवाल पूछा है कि कृष्ण कहते हैं कि ओम रूप में मुझे देख कर जानकर जी कर पहचान कर अंत क्षण में तू मुझको उपलब्ध हो जाएगा तो ये ओम शब्द है या नहीं ये ओम बड़ा अद्भुत शब्द है ये असाधारण शब्द है असाधारण इसलिए कि अर्थहीन शब्द है सब शब्दों सब में अर्थ होते हैं इस शब्द में कोई अर्थ नहीं इसलिए ओम का हम दुनिया की किसी भाषा में अनुवाद नहीं कर सकते कोई उपाय नहीं अर्थ हो तो अनुवाद हो सकता है क्योंकि उसके अर्थ का दूसरा शब्द दुनिया की किसी भी भाषा में मिल जाएगा लेकिन ओम का अनुवाद नहीं कर सकते क्योंकि यह अर्थहीन यह यह मीनिंगलेस सब शब्दों में मीनिंग होते इसमें कोई मीनिंग नहीं है इसमें कोई अर्थ नहीं है ये शब्द जिन्होंने बनाया ये उन्होंने शब्द और निःशब्द के बीच में एक कड़ी खोजी शब्द है अर्थपूर्ण निशब्द न अर्थ है न अनर्थ है पार है इन दोनों के बीच में एक ब्रिज बनाया ओम का ये भाषा की शब्द की ध्वनियों की जो तीन मूल ध्वनियां है आ उ म उन तीनों को जोड़ के बना लिया समस्त शब्द ध्वनियां आ उ म का विस्तार है ए यू एम का विस्तार है उन तीनों को जोड़ के इस ओम को बना लिया इसलिए फिर इस ओम को शब्द की तरह लिखा भी नहीं इसको पिक्चोरियल बना लिया इसका चित्र बना दिया जिसमें यह भी ख्याल में ना रहे कि यह कोई शब्द है ये एक चित्र है और वहां खड़ा है जहां शब्द समाप्त होते हैं और निःशब्द शुरू होते हैं ये सीमांत का पत्थर है ये उस जगह खड़ा है ओम जहां से आगे फिर शब्द नहीं है जिसके इस तरफ शब्द है ये बीच की कड़ी है इसलिए इसलिए कृष्ण कहते हैं कि अगर तू मुझे ओम रूप ओम रूप का मतलब है अर्थहीन शब्दातीत भाषा कोष में नहीं मिलता है जो ऐसे शब्द में मुझे सोच सके अंत क्षण में तो तू मुझे उपलब्ध हो जाएगा क्योंकि ये सीमांत का शब्द है अंत समय अगर सीमांत कर कोई पहुंच सके तो छलांग हो जाएगी इस ओम शब्द में भारत के मन ने बहुत कुछ भरा है इसे बड़ा विस्तीर्ण अर्थ दिया है इतना विस्तीर्ण अर्थ दिया है कि उसमें कोई अर्थ नहीं इतना फैलाया है इतना फैलाया है कि उसमें कोई सीमा नहीं रही लेकिन ओम के ठ का सवाल नहीं ओम के अनुभव का सवाल है और अगर ध्यान में आप उतरेंगे तो जब सब शब्द खो जाएंगे तब आपके भीतर ओम की ध्वनि होने लगेगी आपको करनी नहीं पड़ेगी अगर करनी पड़ी तो धोखा हो सकता है कि वो आप ही कर रहे हो इसलिए भी मैंने ध्यान में ओम की जगह नहीं बनाई है अगर हम अपनी तरफ से ओम की ध्वनि करें तो हो सकता है वो शब्द ध्वनि ही होगी एक ओम की ध्वनि वो भी है जब हमारे सब शब्द खो जाते हैं तो शेष रह जाती है उसको कहना चाहिए वो कॉस्मिक साइलेंस की ध्वनि जब सब शेष रह जाता है सब मिट जाता है सब शब्द सब, सब बुद्धि सब विचार तब एक ध्वनि का स्पंदन रह जाता है जिसको इस देश में ओम की तरह व्याख्या किया गया है उसकी व्याख्या और भी हो सकती वो हमारी व्याख्या कभी आप रेलगाड़ी में बैठ के अगर चाहें तो चके की आवाज की बहुत तरह की व्याख्या कर सकते वो चका जब आवाज करता है तो वो कुछ आपके लिए आवाज नहीं करता ना आपसे कुछ कहता है लेकिन आप जो चाहें आप उसमें खोज सकते वो आपकी खोज होगी जब विराट शून्य उत्पन्न होता है तो विराट शून्य की अपनी ध्वनि है अपना संगीत है साउंड ऑफ कॉस्मिक साइलेंस जब सब शून्य हो जाता है तब उसकी अपनी ध्वनि है उस ध्वनि का नाम अनाहत है वो किसी कारण से पैदा नहीं होती हम ताली बजाते हैं तो ये आहत नाद है दो चीजों की टक्कर से पैदा होता है आहत नाद का अर्थ है दो चीजों की टक्कर से पैदा हो ढोल पीटते हैं आहत नाद है। बोलते हैं तो ओठ और जीभ का आहत नाद है जब सब बंद हो जाता है जहां दो ही नहीं रह जाते एक ही रह जाता है तब अनाहत नाद होता है बिना किसी चोट के बिना दो के टकराए ध्वनि होती है वो जो ध्वनि है अनाहत उसे इस देश के मनुष्यों ने ओम की तरह व्याख्या की है दूसरे देश के मनुष्यों ने उसकी व्याख्या की है तो वो करीब करीब ओम के है जैसे क्रिश्चियन अमीन कहते हैं वो ओमीन की व्याख्या है वो ओम की व्याख्या है मुसलमान भी अमीन कहते हैं उपनिषद लिखा जाएगा तो सब लिखने के बाद आखिर में ऋषि लिखेगा ओम शांति शांति शांति मुसलमान आयत पढ़ेगा शास्त्र लिखेगा तो आखिर में सब लिखने के बाद लिखेगा अमीन अमीन अमीन उससे पूछो अमीन का अर्थ क्या है अमीन अर्थहीन है वो उसी कास्मिक ध्वनि की व्याख्या है उसकी ओम की ही व्याख्या है क्रिश्चियन भी अमीन का उपयोग करता है अंग्रेजी में कुछ शब्द हैं ओमनी साइंट ओमनी ये बड़े अजीब शब्द हैं। इनका अंग्रेजी भाषा शास्त्र के पास व्यत्पत्ति का सूत्र नहीं है ये सब ओम से बने ओमनी साइंट का मतलब है जिसने ओम को देखा ये बहुत मुश्किल मामला है इसलिए अंग्रेजी भाषा शास्त्री बड़ी कठिनाई में पड़ता है इसका मतलब क्या है इस ओमनी साइंट का मतलब क्या है वन हुन द ओम जिसने ओम को देखा वो ओमनी साइंट ओमनी प्रेजेंट का क्या मतलब है जो ओम में उपस्थित हो गया जो ओम के साथ एक हो गया ओमनी पोटेंट का क्या मतलब है? कि जिसको उतनी ही ऊर्जा मिल गई जितनी ओम की है जो उतना ही शक्तिशाली हो गया जितना ओम है ये ये ओम की व्याख्या बहुत बहुत रूपों में पकड़ी गई है लेकिन दुनिया के दो बड़े धर्म स्रोतों ने से बड़े मजे की बात है जैन हिंदुओं का कुछ भी स्वीकार ना करेंगे लेकिन ओम को इंकार ना करेंगे बुद्ध हिंदुओं का कुछ भी स्वीकार ना करेंगे लेकिन ओम को इंकार ना करेंगे अगर जैन बौद्ध और हिंदुओं के बीच कोई एक शब्द है जो समान है तो वो ओम है। अगर हिंदू जैन बौद्ध ईसाई मुसलमान सबके बीच कोई शब्द एक समान है तो वो ओम है हाँ उनकी व्याख्या ओमीन की है अमीन की है ये उसे ओम कहते हैं वो हमारा गाड़ी के चाक में सुना गया फर्क है पक्का नहीं कहा जा सकता कि वो अमीन है या ओम है तो पक्का नहीं हुआ जा सकता वो अमीन भी हो सकता है वो ओम भी हो सकता है लेकिन एक बात पक्की है की अमीन में भी और ओम में भी एक ही ध्वनि की व्याख्या की गई है वो ध्वनि अंतिम है जब हम सब शब्दों के पार पहुंचते हैं तो एक ध्वनि शेष रह जाती है जो कॉस्मिक साउंड है। फकीर कहते हैं अपने साधक को कि तुम उस जगह जाओ और ऐसी बात खोज के लाओ जहां एक हाथ की ताली बसती है अब एक हाथ की ताली ये जैन फकीरों का अपना ढंग है अनाहत को कहने का उन्हें अनाहत का कोई पता नहीं है शब्द का वो कहते हैं कि वो जगह खोजो वो स्थान खोजो जहां एक हाथ की ताली बजती जहां एक हाथ की ताली बजेगी वहां ओम रह जाएगा जहां तक दो हाथ की ताली बजेगी वहां तक शब्द होंगे ध्वनिया होंगी मैंने क्यों जान के ध्यान में ओम को बिल्कुल जगह नहीं दी जान के नहीं दी क्योंकि अगर आपने उच्चारण किया ओम का तो वो आपके द्वारा पैदा की हुई ध्वनि होगी वो आहत नाद होगा मैं प्रतीक्षा करता हूँ उस ओम की कि जब आप बिल्कुल खो जाएंगे और ओम प्रगट होगा और आपके भीतर से आएगा वो हंकार होगी वो अनाहत होगा वो कॉस्मिक साउंड होगी उस दिन जैसा कृष्ण कहते हैं ठीक कहते हैं कि अगर ओम को तुमने समझा और जाना और जिया तो आखिरी क्षण में तुम मुझे उपलब्ध हो जाओगे वो ठीक कहते लेकिन वो आपके द्वारा कहा गया ओम नहीं है मरते वक्त अगर आप अपने ओं से ओम ओम कहते रहे तो बेकार मेहनत करेंगे शांति से मर सकते थे और आसानी से मरना हो जाए। <laughs> ओम आना चाहिए प्रकट होना चाहिए विस्फोट होना चाहिए वैसा होता है अब हम ध्यान के लिए बैठे देखें उस ओम की तरफ यात्रा करें